दैनंदिन जीवन में योग ब्रह्मचर्यम भी रक्षेत किंतु न तो इस उच्च लक्ष्य प्राप्त की आकांक्षा रखने वाले अधिक थे और न ही यह सभी के लिए संभव था परंतु संभोग की निषिद्धता के कारण और भी समस्याएँ खड़ी हो गई इसके परिणामस्वरूप यौन विकृतियाँ यौन अपराध यौन शोषण और विश्वासघात आदि होने लगे तत्पश्चात फ्रायड की अवचेतन मन की और इड काम तत्व ईगो अहम तत्व एवं इोज यह अहम तत्व की अत्यंत प्रभावशाली होने वाम खोजें सामने आई आज हम एक ऐसे अवस्था में पहुंच चुके हैं जहाँ संभोग को केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाने लगा है और इसके जैविक नैतिक सदाचारी और आध्यात्मिक वस्तुओं की उपेक्षा की जा रही है आज व्यक्ति बिना संभोग के ही माता पिता बन सकता है और मातृत्व तो एवं पितृत्व तो के बिना ही संभोग कर सकता है विवाह प्रथा उसकी पवित्रता और उसके नियम पालन अब नहीं रही ये वे सब अब जौन संबंधों पर आश्रित नवीन नियमों आदर्शों और सिद्धांतों से बदल गए हैं रूढ़िवादी धार्मिक समाज के जौन संबंधी सत्तावादी प्रतिबंध एवं विक्टोरिया काल के नैतिकवाद का स्थान आधुनिक समाज में निर्बाध यौन गतिविधियों ने ले लिया है साहित्य चित्रकारी कला और संगीत लैंगिकृत हो चुके हैं रंगमंच चलचित्र और दूरदर्शन पर इसका सबसे पूरा बुरा प्रभाव पड़ा है यहाँ तक कि संचार के नवीन साधन दूरदर्शन टेलीविज़न की संभवतः एकमात्र महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लाखों घरों में कामुकता रात्रिगोष्ठियाँ नाइट क्लब के मध्मत वातावरण और भद्दी व्यवसायिक अंतरहीन हत्याओं एवं जौन उत्क्रीड़ाओं को सम्मिलित करना है प्रसिद्ध समाचार पत्र और विज्ञापन भी इससे अछूते नहीं रहे हैं इतना ही नहीं अभिन्न विज्ञान विशेषकर ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक दैविक और सामाजिक विज्ञान प्रतिकूल रूप से त्रस्त हैं वर्तमान समय के मनोविज्ञान समाज विज्ञान एवं मानव विज्ञान में अधिक लौकिक उदारता दिखती है अतएव जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसने एक कुरूपतम विकृति का रूप ले लिया है तथापि आध्यात्मिक पिपासु अब भी आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्य को ही महानतम साधन मानते हैं आइए अब इसे कि विश्व के विभिन्न धर्मों में ब्रह्मचर्य को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है सभी आध्यात्मिक प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य है में बोझ से ऊपर उठना और ईश्वरीय चेतना प्राप्त करना क्योंकि कामुकता शारीरिक चेतना की के स्थूलतम अभिव्यक्ति है अतः यह आध्यात्मिक लक्ष्य से बिल्कुल मेल नहीं खाता द्वैत का विचार मात्र भ्रम है परंतु द्वैत के बिना काम कर का अस्तित्व हो ही नहीं सकता अतः अद्वैतवाद के साथ यह कैसे रह सकता है द्वैतवादी वेदांत मतों एवं जैन धर्म के अनुसार भी आत्मा पूर्णतः शुद्ध और काम रहित है आत्मा के लिंग भेद हो नहीं सकता अतः व्यक्ति को स्वयं के वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव करने के लिए इस विचार से ऊपर उठना होगा कि यह भी अथवा वह स्त्री अथवा पुरुष शरीर है काम वासना के प्रत्येक स्वरूप का त्याग ही इस दिशा में प्रथम चरण है पातंजल योग सूत्र का लक्ष्य चित्त वृत्ति निरोध है सभी विचार या वृत्तियां या तो हमारी इंद्रिय जनित संवेदनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं अथवा हमारे अवचेतन मन की स्मृतियों कल्पनाओं अथवा इच्छाओं के कारण के अनुसार अवचेतन मन में संचित ये विचार आदि अत्यंत गहरे होते हैं वास्तव में काम की अत्यंत गहरी होती है जब तक इसका समूल नाश नहीं कर दिया जाता तब तक मनुष्य पूर्ण एकाग्रता एवं समाधि नहीं प्राप्त कर सकता पातंजल योग क्षेत्र में वर्णित पांच प्लेसों में एक है राग अर्थात ऐसी किसी वस्तु कार्यकलाप अथवा व्यक्ति के प्रति आसक्ति जो हमें सुख प्रदान करे, काम भी राग का ही एक प्रकार है क्योंकि वह अत्यधिक पर क्षणिक सुख प्रदान करता है सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण अविद्या अथवा अज्ञान है और काम पर विजय अविद्या को दुर्बल करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है अविद्या ही काम का मूल कारण है अतः इसे पूर्णतया नष्ट करके ही काम को पराजित किया जा सकता है तंत्र शास्त्र के अनुसार कुंडलनी वह मानसिक शक्ति को जो मूलाधार नामक सबसे निचले चक्र में सुप्तावस्था में रहते हैं के जागरण हेतु ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है जागृत होने पर यह अंतिम व उच्चतम चक्र सहस्त्रार्थ में परमात्मा अथवा ब्रह्म के साथ एकाकार होने के लिए पांच चक्रों से होते हुए ऊपर उठती है साधारणतया सामान्य मनुष्य का मन तीन निचले चक्रों मूलाधार प्राधिष्ठान और मणिपुर में अवस्थित रहता है जो आहार निद्रा और मैथुन का कार्य संपादित करते हैं कुंडलिनी शक्ति भी इन्हीं चक्रों में आबद्ध रहती है यह सिद्धांत फ्रायड के त्रिस्तरी गुदा और जननांग के सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अधिकतम आनंद का अनुभव संभोग में प्राप्त करता है एक बच्चा जिसके जननांग और काम भाव विकसित न हुए हो हु। यौन क्रिया द्वारा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता इसके बजाय उसे खाने में अधिक आनंद प्राप्त होता है स्वाद्र ही उसके आनंद का केंद्र है यौन क्रिया अथवा अगला चरण है और जन्नांग आनंद प्राप्ति के क्रमिक विकास में अगला केंद्र है इसी प्रकार आनंद प्राप्ति के अन्य केंद्र भी हो सकते हैं तंत्रों का भी यही कथन है उनके अनुसार अनाहत विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार ही ऐसे उत्तम स्तरीय उच्चतम स्तरीय केंद्र है यह धारण भ्रामक है कि यौन सुख व्यक्ति को प्राप्त होने वाला सर्वोच्च संभावित सुख है सभी साधु संतों ने अपने अनुभवों द्वारा यह सिद्ध किया है कि जैसे जैसे व्यक्ति में उच्च से उच्चतर शांति चक्र फूलते हैं चक्री होते हैं वैसे वैसे व्यक्ति उच्चतर आनंद का अनुभव करता जाता है कहा गया है जब कुंडलनी उच्चतम चक्र तक पहुंचती है और सहस्त्रार खुलता है तब साधक समाधि में लीन हो जाता है और शरीर के समस्त रोम रोमकूपों में यौन क्रिया के आनंद का समान परमानंद अनुभव करता है सभी सांसारिक यहाँ तक कि स्वर्गीय सुख भी दुक्ष प्रतीत होते हैं संभोग और स्वर्ग के दिव्य आनंद वासना त्याग से प्राप्त आनंद के सोलह में भाग भी नहीं होते हैं यम सुखम लोके य दिव्य महत्सुखम तृष्णाक्षय सुख से ते नारहते सोदसी कलाम